पैंगलोप चतुर्थो चतुर्थोध्याय अथ है प्रक्ष याज्ञवल ज्ञानि न कि कर्म का इसके बाद पैंगल ऋषि ने याज्ञवल्क ऋषि से पुनः प्रश्न किया कि ज्ञानियों के कर्म कौन से हैं और उनकी स्थिति कैसी होती है सोवाति याज्ञवल्क अमानित्वादि संपन्नो मुख्य विंशति तार्यति कोज्ञवल्क ने उत्तर दिया कि जो मुख्यु अमानित्व आदि गुणों से संपन्न होता है वह अपनी 21 पीढ़ियों को तार देता है और ब्रह्मविद हो जाने मात्र से वह अपने कुल की 101 पीढ़ियां तार देता है आत्मा रथिन विधि शरीरम रथमेव आत्मा को रथी शरीर को रथ बुद्धि को सारथी तथा मन को ही लगाम जानना चाहिए इंद्रिया हयानाहते सुगोचरा जंगमाली विमानी हृदया इंद्रियों को अश्व कहा गया है जो अपने विषय रूपी मार्ग पर गमन करते हैं परंतु मनुष्यों का हृदय विमान के समान इन सबसे ऊपर होता है आत्म इंद्रिय मनो युक्त भोक्ते महर्षय तथो नारायण साक्षा दिए सुप्रतिष्ठित महान ऋषियों का कथन है कि यह आत्मा इंद्रिय और मन से युक्त होकर भोक्ता बनता है इसके बाद हृदय में साक्षात नारायण प्रतिष्ठित होते हैं प्रारब्ध कर्म पर्यतम अहि निर्मोक चंद्रवच्चरते दे स मुक्त निकेतन प्रारब्ध कर्मों के क्षय होने तक जीव सर्प के केचुल बदलते रहने की तरह अन्य शरीर धारण करता रहता है किंतु अनिकेतन अर्थात एक ग्राम में एक रात्रि ही निवास करने वाला परिव्राजक और मुक्त पुरुष आकाश में चंद्रमा के समान सर्वत्र संचरित होता रहता है तीर्थे स्वपच गृहे तनुम विहाज जात कैवल्यम प्राणान्नव नव जात कैवल्यम यानी पुरुष तीर्थ में शरीर त्याग करे अथवा चांडाल के घर में त्राणों को छोड़कर वस्तुदा कैबल्य को ही प्राप्त होता है तम पश्चात दिग्बलिम अथवा खननम चरेत वंश प्रव्रजनम प्रोक्तम नेतराज कदाचल शरीर त्याग के पश्चात उसके शरीर की चाहे दिशाओं को बलि दे दी जाए अर्थात खुले में डाल दिया जाए अथवा खोद कर जमीन में गाड़ दिया जाए वह कैबल्य को ही प्राप्त करता है यह विधि परिव्राजक अर्थात सन्यासी के लिए है इतर अन्य किसी के लिए कभी नहीं ना च ना पिंडम नोदक क्रिया न कुर्यादि ब्रह्म भूतायिक्षवे जो सन्यासी ब्रह्मलीन हो गया है उसके निमित्त अशौच सूतक नहीं रहता उसके आत्मा शांति के लिए न अग्निकार्य न पिंड न तर्पण और न ही पर्व पर किए जाने वाले श्राद्ध पार्वन आदि की ही आवश्यकता है दग्ध से दहनम दास्ती पक्व यथा ज्ञानाग्निद्ध देह न श्राद्ध न च्रिया जिस प्रकार जले हुए को जलाया नहीं जाता और पके हुए को पुनः पकाया नहीं जाता उसी प्रकार ज्ञानाग्नि से दग्ध सन्यासी के लिए न कोई श्राद्ध आवश्यक है और न ही कोई क्रियाकर्म वच्चोपाधिपर्यंत तावत्श्रूष द्रुम गुरुवद गुरु, गुरु भार तत्पुत्रे शुचवर्तनम जब तक सांसारिक उपाधियां हैं तब तक गुरु की शुश्रूषा सेवा करनी चाहिए गुरु के समान ही गुरु पत्नी और गुरु संतानों के प्रति भी सम्मानपूर्ण व्यवहार करना चाहिए शुद्धमानस शुद्धचिद्रूप सहिष्णु सोहमस्मी सहिष्णु सोहमस्मी ज्ञाने नज्ञ जेये परमात्में हृदय संसिते देहे दब्धशातिप तदा प्रभा मनोबुशून्यम भवती मै शुद्धमानस शुद्ध, मानस शुद्ध रूप सहिष्णु व सहिष्णु मे ही हूँ इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाने से ज्ञान के अनुभव से और ज्ञे परमात्मा के हृदय में धड़ी प्रकार प्रतिष्ठित हो जाने से जब देह को शांति पद की प्राप्ति हो जाए तब साधक मन बुद्धि बुद्धिशून्य होकर चैतन्य रूप हो जाता है आमृतेन तृप्त से पैसा किम प्रयोजनम एवं स्वात्मा ज्ञावा वेदय प्रयोजनमती ज्ञानृतृप्तोगिनो न किंचित कर्तव्यमस्थ तत्वित दूरस्थोपि न दूरस्थ पिंडवर्जित पिंडस्थो प्रत्यग आत्मा सर्व्यापीति अमृत का पान कर लेने पर दूध से क्या प्रयोजन इसी प्रकार अपने आप का ज्ञान आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने पर वेदों से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है ज्ञानामृत तृप्त योगी के लिए कोई कर्तव्य विशेष नहीं रहता यदि कोई कर्तव्य विशेष रहता है तो इसका अभिप्राय है कि वह तत्वविद नहीं है वह दूर स्थित होने पर भी दूर नहीं और पिंड में स्थित होने पर भी पिंड से पृथक प्रत्यगात्मा है जो सर्वव्यापी होता है हृदय निर्मल कृतवा चिंतिनाहमे परम सर्वि पश्येत परम सुखम हृदय को निर्मल करके अपने को मैं अनामय ब्रह्म हूँ ऐसा चिंतन करके मैं ही सब कुछ हूँ ऐसा सोचने व देखने से परम सुख प्राप्त होता है यथा जले जलम क्षिप्तम क्षीरे क्षीरम घृते घृतम अविशेषो भवि तदीवात्म परमात्मो जिस प्रकार जल में जल दुग्ध में दुग्ध और घृत में घृत डाल देने से वे एक रूप हो जाते हैं उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा दोनों मिलकर अविशेष अर्थात अभिन्न एक हो जाते हैं देहे ज्ञान दीपिते बुद्धिर्खंडाकार रूपा जदाती तदा विद्वान्द्रमज्ञाजा कम बंधम निर्दहेत जब ज्ञान के द्वारा देह में स्थित अभिमान विनष्ट हो जाता है तथा बुद्धि अखंडाकार हो जाती है तब विद्वान पुरुष ब्रह्म ज्ञान रूपी अग्नि से कर्म बंधनों को भस्म कर देता है तथा पवित्रम परमेश्वराक्षमतूप विमलाम्बराभ यथोद के तो यथोदके प्रवेश तथा आत्मरूपो संसित इसके पश्चात वह विमल वस्त्र के समान पवित्र और अद्वैत रूप परमेश्वर को प्राप्त करके उसी प्रकार अपने आत्मरूप सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है जिस प्रकार जल दूसरे जल में प्रविष्ट होकर मिलकर एक रूप हो जाता है आकाश व सूक्ष्म शरीर आत्मा न दुष्यते वाज वदंतरात्मा तबाह मभ्यंतर निश्चलात्मा ज्ञानोत्म पशती चातरात्मा आत्मा आकाश की शरीर सूक्ष्म और वायु के शरीर दिखाई न पड़ने वाली है वह बाह्य और अंदर से भी निश्चल है जिसे मात्र ज्ञान रूपी उल्का अर्थात विद्युत या मसाल से ही देखा जा सकता है